संक्षिप्त महाभारत भीष्म दोनों सेनाओं की व्यूह रचना मृतराष्ट्र ने पूछा संजय भीष्मज जी तो मनुष्य देवता गंधर्व और असुरों द्वारा की जाने वाली व्यूह रचना भी जानते थे जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षौणी सेना की व्यूहरचना की तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी थोड़ी सी सेना से किस प्रकार व्यूह बनाया संजय ने कहा महाराज आपकी सेना को व्यूह रचना पूर्वक सुसज्जित देख धर्मराज धर्मराजि ने अर्जुन से कहा साथ महर्षि बृहस्पति के वचन से यह बात ज्ञात होती है कि यदि शत्रु के अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेटकर थोड़ी ही दूर में रखकर युद्ध करना चाहिए और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छा अनुसार कर लड़ना चाहिए जब थोड़ी सेना को अधिक सेना के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचि नामक व्यूह की रचना करनी चाहिए हम लोगों की यसेना सेना शत्रुओं के मुकाबले में बहुत थोड़ी है इसलिए तुम व्यूह रचना करो यह सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा महाराज मैं आपके लिए वज्र नामक दुर्भेद्य व्यूह की रचना करता हूँ यह इंद्र का बताया हुआ दुर्जय व्यूह है जिनका वेग वायु के समान प्रबल और शत्रुओं के लिए दुस्सा है वे योद्धाओं में अग्रगण भीम इस व्यूह में हम लोगों के आगे रहकर युद्ध करेंगे उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस तरह भागेंगे जैसे सिंह को देखकर कर मृग भाग जाते हैं ऐसा कहकर धनंजय ने बद्र व्यूह की रचना की सेना को व्यूहाकार में खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओं की ओर बढ़ा कौरवों को अपनी ओर आते देख पांडव सेना भी जल से भरी हुई गंगा के समान धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देने लगी भीमसेन धृष्ट नकुल सहदेव और धृष्ट ये उस सेना के आगे चल रहे थे इनके पीछे रखकर राजा विराट अपने भाई पुत्र और एक अक्षोणी सेना के साथ रक्षा कर रहे थे नकुल और सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा करते थे द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु उनके भाग के रक्षक थे इन सबके पीछे शिखंडी चलता था जो अर्जुन की रक्षा में रहकर का विनाश करने के लिए तैयार था अर्जुन के पीछे महाबली था, तथा तो सातु और उत्तमोजा उनके चक्रों की रक्षा करते थे कहके धृष्टू धृष्ट और बलवान चेखितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे अर्जुन ने जिसकी रचना की थी वह बद्र व्यूह भय की आशंका से शून्य था उसके सब और मुख थे देखने में बड़ा भयानक था वीरों के धनुष इसमें बिजली के समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे उसी का आश्रय लेकर पांडव लोग तुम्हारी सेना के मुकाबले में डटे हुए थे पांडवों से सुरक्षित यह व्यूह मानव जगत के लिए सर्वथा अजेय था इतने में सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक संध्या बंदन करने लगे उस समय यद्यपि आकाश में बादल नहीं थे तो भी मेघ की सी गर्जना हुई और हवा के साथ बूंदे पड़ने लगी फिर चारों ओर से प्रचंड आंधी उठी और नीचे की ओर कंकड़ बरसाने लगी इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत में अंधेरा सा छा गया पूर्व दिशा की ओर बड़ा भारी उल्का हुआ वह उल्का उदय होते हुए सूर्य से टकरा गिरी और बड़े जोर की आवाज करती हुई पृथ्वी में विलीन हो गई संध्या बंदन के पश्चात जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्य की प्रभाव फीकी पड़ गई तथा पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई कांपने और फटने लगी सब दिशाओं में बारंबार वज्रपात होने लगी इस प्रकार युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांडव आपके पुत्र दुर्योधन की सेना का सामना करने के लिए व्यूह रचना करके भीमसेन को आगे किए खड़े थे उस समय गदाधारी भीम को सामने देखकर हमारे योद्धाओं की मज्जा सूख रही थी धित्राठ ने पूछा संजय सूर्योदय होने पर भीष्म की अधिनायकता में रहने वाले मेरे पक्ष के वीरों और भीमसेन के सेनापति में उपस्थित हुए पांडव पक्ष के सैनिकों में पहले किन्ों युद्ध की इच्छा से हर्ष प्रकट किया था संजय ने कहा नरेंद्र दोनों ही सेनाओं की समान अवस्था थी जब दोनों एक दूसरे के पास आ गई तो दोनों ही प्रसन्न दिखाई पड़ी हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई दोनों ही सेनाओं की विचित्र शोभा हो रही थी कौरव सेना का मुख पश्चिम की ओर था और पांडव पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे कौरवों की सेना दैत्यराज की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडवों की सेना देवराज इंद्र की सेना के समान शोभा पा रही थी पांडुओं के पीछे हवा चलने लगी और कौरवों के भाग में मांसाहारी पशु कोलाहल करने लगे भारत आपकी सेना के व्यूह में एक लाख से अधिक हाथी थे प्रत्येक हाथी के साथ सौ सौ रथ खड़े थे एक एक रथ के साथ सौ सौ घोड़े थे प्रत्येक घोड़े के साथ दस दस धनुर सैनिक थे और एक एक धनुर्धर के साथ दस दस ढाल वाले थे। इस प्रकार जी ने आपकी सेना का व्यूह व्यूह बनाया था। वे प्रतिदिन बदलते रहते थे किसी दिन व्यूह थे, तो किसी दिन देव व्यूह तथा तो आपकी सेना के व्यूह में महारी सैनिकों की भरमार थी वह समुद्र के समान गर्जना करता था राजन कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर हैं तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं है तो भी मेरा यह विश्वास है कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं